श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह सन्यासी तथा गृहस्थ के कर्तव्य गाना समाप्त हो गया भक्तों में बहुतों को भावावेश हो गया है सब चुपचाप बैठे हैं छोटे नरेंद्र ध्यान मग्न हो काठ के पुतले की तरह बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण छोटे नरेंद्र को दिखाकर डॉक्टर से यह बहुत ही शुद्ध है इसमें विषय बुद्धि छू भी नहीं गई डॉक्टर नरेंद्र को देख रहे हैं अब भी उनका ध्यान नहीं छूटा मनोमोहन डॉक्टर से हंसकर आपके बच्चे की बात पर श्री राम कृष्ण कहते हैं बच्चा अगर मिल जाए तो मुझे उसके बाप की चाह नहीं है डॉक्टर यही तो इसीलिए तो कहता हूं तुम लोग बच्चे को लेकर भूल जाते हो अर्थात मनुष्य बच्चे को अवतार को लेकर पिता को ईश्वर को भूल जाता है श्री रामकृष्ण साहस मैं यह नहीं कहता कि मुझे बाप की कुछ भी चाह नहीं है डॉक्टर यह मैं समझ गया इस तरह दो एक बातें बिना कहे काम कैसे चल सकेगा श्री रामकृष्ण तुम्हारा लड़का बड़ा सरल है शंभू ने मुंह लाल करके कहा था सरल भाव से उन्हें पुकारने पर दे अवश्य ही सुनेंगे मैं लड़कों को इतना प्यार क्यों करता हूं जानते हो ये सब निखालिस दूध हैं थोड़ा सा गर्म कर लेने से ही श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाया जा सकता है जिस दूध में पानी मिला रहता है उसे बड़ी देर तक गर्म करना पड़ता है बहुत लकड़ी खर्च होती है बच्चे सब मानो नई हंडियाँ हैं पात्र अच्छा है इसलिए निश्चिंत होकर दूध रखा जा सकता है उन्हें ज्ञानोपदेश देने पर बहुत शीघ्र चैतन्य होता है विषय आदमियों को शीघ्र होश नहीं होता जिस हंडी में दही जमाया जा चुका है उसमें दूध रखते भय होता है कि कहीं दूध नष्ट न हो जाए तुम्हारे लड़के में अभी विषय बुद्धि कामनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ डॉक्टर बाप की कमाई उड़ा रहे हैं न अपने को करना पड़ता तब मैं देखता कि ये अपने को सांसारिकता से कैसे अलग रख सकते थे श्री रामकृष्ण यह ठीक है परंतु बात यह है कि विषय बुद्धि से वे बहुत दूर हैं नहीं तो वे मुट्ठी में ही हैं सरकार और डॉक्टर दो कौड़ी से कामने और कांचन का त्याग आप लोगों के लिए नहीं है आप लोग मन ही मन त्याग करेंगे गोस्वामियों से इसलिए मैंने कहा तुम लोग त्याग की बात क्यों कर रहे हो त्याग करने से तुम्हारा काम नहीं चल सकता श्याम सुंदर की सेवा जो है त्याग सन्यासी के लिए है उसके लिए स्त्रियों का चित्र भी देखना निषिद्ध है स्त्री उसके लिए विष की तरह है कम से कम दस हाथ की दूरी पर रहना चाहिए अगर बिल्कुल न निर्वाह हो तो एक हाथ का अंतर स्त्रियों से हमेशा रखना चाहिए स्त्री चाहे लाख भक्त हो परंतु उससे अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए यहाँ तक कि सन्यासी को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ स्त्रियाँ बिल्कुल नहीं या बहुत कम जाती हों रुपया भी सन्यासी के लिए विश्वत है रुपये के पास रहने से ही चिंताएँ अहंकार देह सुख की चेष्टा क्रोध आदि सब आ जाते हैं रजोगुण की वृद्धि होती है और रजोगुण में रहने से ही तमोगुण होता है इसलिए सन्यासी कांचन का स्पर्श नहीं करते कामली कांचन ईश्वर को भुला देते हैं तुम्हें यह समझना चाहिए कि रुपये से दाल रोटी मिलती है पहनने के लिए वस्त्र मिलता है रहने की जगह मिलती है श्री ठाकुर जी की सेवा होती है और साधुओं तथा भक्तों की सेवा होती है धन संचय की चेष्टा मिथ्या है मधुमक्खी बड़े कष्ट से छत्ता तैयार करती है और कोई दूसरा आकर उसे तोड़ ले जाता है डॉक्टर लोग रुपये इकट्ठा करते हैं किसके लिए एक बदमाश बच्चे के लिए श्री रामकृष्ण लड़का ही अवारा निकला या बीबी किसी दूसरे के सांस फंस गई शायद तुम्हारी ही घड़ी और चेन अपने यार को लगाने के लिए दे दे परंतु स्त्री का बिल्कुल त्याग करना तुम्हारे लिए नहीं है अपनी पत्नी से उपभोग करने में दोष नहीं है परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर भाई बहन की तरह रहना चाहिए कामने और कांचन में आसक्ति के रहने पर विद्या का अहंकार धन का अहंकार उच्च पद का अहंकार यह सब होता है